बाहर बिजली भी जोर से चमक उठी और फिर अगले ही पल जोरदार बारिश शुरू हो गई पहाड़ों पर अक्सर यही होता है यहाँ पर मौसम बड़ी तेजी से बदलता है एक पल में आसमान साफ नजर आता है और अगले ही पल आसमान बादलों से घिर उठता है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है बाहर बारिश इतनी जोरदार हो रही थी कि खिड़की से बाहर दस फीट भी देखना मुश्किल हो रहा था इस जोरदार बारिश ने विक्रांत का ध्यान फिर से उस खूबसूरत चेहरे की तरफ खींच लिया जिसे विक्रांत अब खो चुका है और अब हर दिन उसकी याद में काटे जा रहा था विक्रांत को अच्छे से याद है जिस रात वो आखिरी बार नैना से मिला था उस रात भी ऐसी ही जोरदार बारिश हो रही थी उस रात नैना खुद विक्रांत से मिलने के लिए उसके घर आई हुई थी और विक्रांत को लगा था की शायद आज की बारिश के साथ नैना फिर से उसकी जिंदगी में वापस आ चुकी थी वो इसी खुशी में नैना की बाहों में चिपक कर सोया रहा लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि वो रात नैना की आखिरी रात थी जो उसने विक्रांत के साथ ही नहीं चला उस दिन से आज तक नैना का कुछ पता नहीं चल सका। विक्रांत ने नैना को ढूंढने की इतनी कोशिश की फिर भी उसे नैना के बारे में कुछ भी नहीं पता चला आज भी उसके दिल दिमाग में नैना की जुबान से उसके लिए निकले आखिरी शब्द गूंज रहे थे नैना ने उससे कहा था विक्रांत तुम मुझे अब भूल जाओ और विक्राम तुम्हें बेस्ट डिटेक्टिव बनना है नैना आई एम सॉरी आई एम सॉरी नैना मैं बेस्ट डिटेक्टिव तो ज़रूर बनकर दिखाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता कभी नहीं भूल सकता इस जन्म में तो किसी भी कीमत पर तुम तो मुझे हर रोज़ हर पल याद आती हो अब मैं ये ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे ही काट रहा हूँ नैना आखिर कहाँ है किस हाल में है उसकी फैमिली कैसी है कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है विक्रांत को कुछ नहीं पता था वो विक्रांत की जिंदगी में किसी अच्छे सपने की तरह आई और फिर जब विक्रांत उस सपने से बाहर आया तो नैना उसे छोड़कर जा चुकी थी नैना के साथ बिताए हुए एक एक पल विक्रांत ने मीठी और दर्द भरी यादों के रूप में समेट कर रखे हुए थे उसे आज भी अच्छे से याद है की कैसे पुलिस ट्रेनिंग कैंप में उसके नैना के साथ पहली मुलाकात में ही जबरदस्त लड़ाई हुई थी उसके बाद पनवेल ब्रांच में भी, भी विक्रांत नैना को प्यार करने लग गया और नैना भी उसे अपना दिल दे बैठी फिर इगतपुरी के जंगल में दोनों ने साथ में कैसे काम किया फिर दोनों ने मिलकर खजाने को ढूंढ निकाला जब तक नैना विक्रांत के साथ थी तब तक उसे किसी चीज की ही नहीं थी कोई भी समस्या आने पर भी वो बेफिक्र रहता था कि नैना सब संभाल लेगी नैना हमेशा विक्रांत को बचाने के लिए उसकी तरफ से खड़ी भी रहती थी उसके साथ बीता हुआ एक एक पल अब विक्रांत के लिए दुख की वजह बनता जा रहा था वो कहते हैं ना खुशी के पल अक्सर बाद में बहुत गम देकर जाते हैं कुछ ऐसा ही इस वक्त विक्रांत के साथ हो रहा था आज भले ही वो क्राइम के केसेस सॉल्व करने में हमेशा व्यस्त रहता है लेकिन फिर भी हमेशा उसे नैना की कमी खलती रहती है ऊपर से भले ही वो हमेशा खुश नजर आता है लेकिन भीतर ही भीतर वो हमेशा नैना के चले जाने के गम में डूबा रहता है विक्रांत मनी मन सोच रहा था कि अदृश्य शक्ति ने उसे इतने टूल दिए है क्या वो कोई ऐसा टूल नहीं दे सकता जिसकी मदद से किसी भी इंसान को ढूंढा जा सके काश अदृश्य शक्ति ने उसे ऐसा कोई टूल दिया होता तो फिर वो झट से नैना को ढूंढ लेता पर उसके मन में ख्याल आया कि अभी हो सकता है कि अदृश्य शक्ति एक सिस्टम के अपडेट होने के बाद कोई ऐसा टूल उसे मिल जाए जिसकी मदद से वो नैना को ढूंढ सके हो सकता है कि अदृश्य शक्ति उसे कोई ऐसा टूल दे दे इसी तरह से सोचते हुए विक्रांत ने अदृश्य शक्ति द्वारा अभी दिए गए सभी टूल को चेक करना शुरू कर दिया इलेक्ट्रिक कंडक्टर के साथ ही उसे लेवल एक का बायोकेमिकल सूट मिला हुआ था जिसकी मदद से वो किसी भी तरह के रासायनिक हमले से बच सकता था इसके अलावा उसे जितने भी टूल दिए गए थे सब, सब स्पीड बढ़ाने वाली डिवाइस हेमोस्टेट मेमोरी डिवाइस अदृश्य कोट जादुई चाबी बुलेट प्रूफ जैकेट और पावर जैमर डिवाइस भी मिला हुआ था भले ही विक्रांत को ये दस खास और अपने आप में अजूबे डिवाइस मिले हुए थे लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसका इस्तेमाल वो नैना को ढूंढने में कर सकता था लेकिन फिर भी विक्रांत के मन में एक उम्मीद जगी हुई थी कि अगर वो अच्छे से काम करता रहा तो फिर निश्चित रूप से उसके अदृश्य शक्ति का सिस्टम अपडेट होता रहेगा और फिर हो सकता है कि उसे कोई ऐसा टूल मिल जाए जिसकी मदद से वो इंटरनेट सिस्टम को हैक करके नैना के बारे में पता लगा सके या उसे इंसानों को ट्रैक करने की ताकत मिल जाए वैसे ये सब सोचना ही बेवकूफी जैसा लगता है लेकिन अदृश्य शक्ति द्वारा कुछ भी किया जा सकता है सब कुछ मुमकिन है ये सब सोचते सोचते विक्रांत को काफी वक्त गुजर चुका था और अब उसको नींद भी आने लगी थी वैसे भी पिछले कई दिनों से वो ढंग से सो भी नहीं सका था वो जानता था कि अभी तो वो सोकर कुछ देर के लिए नैना की याद से दूर चला जाएगा लेकिन आग खुलते ही फिर से नैना की याद दर्द बनकर उसके सीने में चुपती रहेगी जब से विक्रांत मेडिकोर फार्मा के मर्डर केस पर काम कर रहा है तब से उसे सोने के लिए बिस्तर नसीब नहीं हुआ है बीच बीच में जब उससे नींद के मारे रहा नहीं जाता था तो जहां जगह पाता था वहीं पर थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता था लेकिन अभी तक उसे ढंग से नींद नसीब नहीं हुई थी इसलिए जब एक बार उसकी आंख बंद हुई तो फिर अगले दिन सुबह तकरीबन साढ़े दस बजे जाकर खुली रात भर जोरदार बारिश होती रही और बादल भी खूब गरजे लेकिन विक्रांत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा वो गहरी नींद में सोता रहा अगले दिन जब सुबह वो सोकर उठा और उसने जब अंगड़ाई ली तो उसके शरीर को जॉइंट्स पर दर्द का एहसास हुआ यह दर्द पिछले कुछ दिनों में हुई फाइट्स का नतीजा था विक्रांत ने बिस्तर से उठकर तुरंत ही खिड़की को खोला अब तक आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था और काफी अच्छी धूप खिली हुई थी विक्रांत के चेहरे पर पड़ रही सूरज की किरणें उसे इस सर्दी से काफी राहत पहुंचा रही थी बाहर सड़क पर लोग ठंडी के कपड़े पहने हुए टहलते नजर आ रहे थे सड़क पर कहीं कहीं पानी लगा हुआ था और रात में तेज हवाएं चलने के कारण सड़क किनारे लगे पेड़ों की पत्तियां भी रोड पर बिखरी हुई नजर आ रही थी विक्रांत को अच्छे से याद है जब वो सिर काटने वाले मर्डर केस के बारे में पढ़ रहा था तब उसे डीसीपी डिसायरी से पता चला था कि कतिल ज्यादातर मर्डर ठंडी के मौसम में ही करता था खास तौर पर जब उसने पहला मर्डर किया था तो उस वक्त काफी ज्यादा सर्दी पड़ रही थी इसके बारे में डी सी का मानना था कि कातिल ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ज्यादा दिन तक डेड बॉडी को बचाकर रखना चाहता था कतिल अपने इस मर्डर का शो-ऑफ़ करना चाहता था। इसके बारे में जब बाद में फॉरेंसिक टीम ने जांच किया तो उनका भी यही मानना था कि कतिल का नेचर शो ऑफ करने का है यानि की वो मर्डर करने के बाद लोगों को डंके की चोट पर बताना चाहता था कि उसने मर्डर किया है और जब बाद में इस बारे में अनुष्का ने जांच किया तो उसका ये कहना था कि कातिल शो ऑफ तो करना ही चाहता है लेकिन साथ ही वो बहुत परफेक्ट कातिल भी है वो किसी भी काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अंजाम देना चाहता है वो इसलिए सर्दी के मौसम को ही कत्ल करने के लिए चूज कर सकता है क्योंकि हो सकता है कि वो ये ना चाहता हो कि डेड बॉडी जल्द खराब हो या मरने वाले व्यक्ति की खूबसूरती जल्दी से खत्म न हो जाए इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने यह अनुमान लगाया था कि कातिल या तो कोई सिरफिरा इंसान है जिसे किसी चीज का खौफ नहीं है और शायद उसे ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि वो जो काम कर रहा है उसकी सजा क्या हो सकती है या वो जो कर रहा है वो कितना गलत है या फिर हो सकता है कि वो बेहद शातिर इंसान है वो किसी से भी नहीं डरता है लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि साल उन्नीस के बाद ये इस सीरियल मर्डर के, के केस में कोई भी मर्डर नहीं हुआ है लेकिन ऐसा क्यों क्या इसका मतलब कातिल की मौत हो चुकी है या फिर उसका मकसद पूरा हो गया है या फिर वो बूढ़ा हो चुका है और आगे मर्डर करना उसके बस से बाहर था या या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अभी तक जिंदा है और हो सकता है कि फिर से वो मर्डर करना शुरू कर दे लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है पुलिस को ये भी आशंका थी कि अगर कातिल की मौत हो चुकी है तो फिर तो उसका पता लगाना भी नामुमकिन ही है विक्रांत को याद आया कि कल रात अनुष्का हॉस्पिटल में ही रुकी हुई थी और वो रूही के पिता यानी जोधन सिंह को इंटेरोगेट करने की कोशिश कर रही थी वो जोधन के साथ खास तरीके से पूछताछ कर रही थी ऐसे में हो सकता है कि जोधन ने उसे कुछ बताया हो क्या पता केस के बारे में कोई क्लू मिला हो इसी उत्सुकता में विक्रांत ने तुरंत अपना फोन चेक किया अगर कुछ अपडेट होगी तो अनुष्का ने जरूर उसे मैसेज भेजा होगा विक्रांत का अनुमान सही था उसके फोन में अनुष्का के कई सारे मैसेज आये हुए थे लेकिन एक भी मैसेज केस के क्लू से जुड़े हुए नहीं थे बल्कि अनुष्का ने विक्रांत को यह अपडेट दिया था कि स्पेशल टीम वाले आज सुबह ही जोदन सिंह को अपने साथ ले जाने के लिए आ रहे हैं और आज ही जोदन की कस्टडी सीबीआई की स्पेशल टीम को सौंप देनी होगी ये सुनकर विक्रांत को थोड़ा अजीब लगा आखिर ये लोग इतनी जल्दी क्यों दिखा रहे हैं अभी पिछले ही दिन विक्रांत ने केस की रिपोर्ट बनाकर हेडक्वार्टर भेजी थी उसे उम्मीद थी कि सीबीआई की टीम हेडक्वार्टर के लिए तकरीबन दो या तीन दिन में यहां पहुंचेगी और जोधन को स्पेशल सीबीआई के हवाले करने से पहले उसे इंटेरोगेट करने का मौका मिल जाएगा लेकिन अब सीबीआई की टीम आज ही जोधन की कस्टडी लेने पहुंच चुकी थी वैसे किसी भी खतरनाक मुजरिम को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की कस्टडी में जाने में कम से कम दो दिन का समय तो लगता ही है काफी सारी कागजी कार्रवाई करनी होती है और फिर एक स्कॉट टीम का इंतजाम करना होता है गवर्नमेंट से ऑर्डर लेना होता है लेकिन स्पेशल सी वालों ने ये सब इतनी जल्दी कैसे कर लिया अभी विक्रांत यह सब सोच ही रहा था कि उसके पास अनुष्का का एक और मैसेज आया इस मैसेज में लिखा था कि सीबीआई की टीम आज 11 बजे जोधन की कस्टडी अपने हाथ में ले लेगी विक्रांत ने घड़ी की तरफ नजर डाली तो पता लगा कि 11 बजने में अभी बस 20 मिनट ही बाकी थे वो तेजी से भागता बाथरूम की तरफ गया और तुरंत अपना मुंह धोकर सीधे सोलन पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया